देवी भागवत अरुण को देव दसवाजय श्री देवी ने कहा कठिन तपस्या करने वाले राजपुत्रों तुम बड़े महात्मा पुरुष हो गए हो मेरी उपासना से तुम्हारे सारे पाप धुल गए हैं तुम्हें परम विमल बुद्धि प्राप्त है अब तुम शीघ्र अपनी सारी मनोकामनाओं को वर के रूप में मुझसे मांग लो मैं अत्यंत प्रसन्न हूं मेरे द्वारा इस समय तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे राजपुत्रों ने कहा देवी हमें निष्कटक राज्य दीर्घ संतान अव्याहत भोग यथेक्ष जस, तेज और बुद्धि तथा सबसे अजैयत्व तो प्रदान करने की कृपा कीजिए बस हमारी यही प्रार्थना है श्री देवी बोली बहुत ठीक ऐसा ही होगा तुम सब के मन में जो जो कामनाएं हैं वे सभी पूर्ण होंगी। तुम सब लोग मनवंतरों के स्वामी बनोगे तुम्हें दीर्घजीवी संतान होगी अनेक प्रकार के भोग भी प्राप्त होंगे। तुम्हारे बल को कोई खंडित न कर सकेगा यश तेज और विभूतियाँ पूर्ण रूप से सदा तुम्हारा साथ देंगी राजपुत्रों तुम क्रमशः मनवंतरों के अधिष्ठाता बनोगे भगवान नारायण कहते हैं नारायण राजकुमारों ने भक्त पूर्वक भगवती भ्रामरी की स्तुति की थी उन पर प्रसन्न होकर जगदम्बा ने उन्हें वर प्रदान किया और तन्नतर उसी क्षणवे अंतर ध्यान हो गई उनकी कृपा से उन महान तेजस्वी सभी राजकुमारों ने उस जन्म में श्रेष्ठ राज्य और पृथ्वी के विपुल भोग भोगे उन्हें उत्तम संतान प्राप्त हुई ये सभी धरातल अपनी वंशावली स्थापित करके मनवंतरों के अध्यक्ष बने रहे वे ही दूसरे जन्म में क्रमशः मनु कहलाए प्रथम राजकुमार का नाम दक्ष सावरणी हुआ वे नवम मनु कहलाते हैं। भगवती की कृपा से उन्हें अव्याहत बल प्राप्त था दूसरे पुत्र मेरु सावरणी हुए जो दसवें मनु कहलाते हैं महादेवी के प्रसाद से मणवंतर भर उन्होंने राज्य किया तीसरे राजकुमार सूर्य श्रावर्णी के नाम से विख्यात हुए अपनी तपस्या से महान गौरव प्राप्त करने वाले ये महान वालेवें मनु मनु कहे जाते हैं चौथे इंद्र हुए जो बारहवें मनु कहलाते हैं देवी की आराधना के प्रभाव से उन्हें मनवंतर का राज्य भोगने का स्वर्ण अवसर प्राप्त था पांचवे राजकुमार रुद्र श्रावर्णी नाम से विख्यात होकर तेरहवें मनु कहलाए वे महान बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर पृथ्वी पर राज्य करते रहे और छठे राजकुमार का नाम विष्णु श्रावर्णी हुआ ये चौदहवें मनु कहलाते हैं भगवती का वर प्राप्त करके ये जगत में सुविख्यात राजा हुए ये चौदह मनु महान तेजस्वी और अनुपम बल से संपन्न हैं, ये सभी मनु भगवती भ्रामरी की नित्य उपासना करते थे अतएव इन्हें जगत में पूज्य एवं वंद हो, वंद होने का सौभाग्य प्राप्त था भगवती भ्रामरी के प्रसाद से वे सब महान प्रतापी हो गए नारद जी ने पूछा प्राग्ञ वे दे भ्रामरी देवी कौन है वे कैसे प्रकट हुई हैं और उनका कैसा स्वरूप है भगवान शोक दूर करने वाला वह विचित्र उपाख्यान सुनाने की कृपा कीजिए भगवती की कथा अमृतमयी है भगवान नारायण कहते हैं नारद सुनो अब मैं अचिंत्य और अव्यक्त स्वरूपणी भगवती जगन की मोक्ष देने वाली अद्भुत लीला का वर्णन करूँगा भगवती श्रीदेवी के जो जो चरित्र हैं वे सब किसी न किसी बहाने से जगत के कल्याणार्थ ही होते हैं उन करुणामयी देवी के कार्य जगत में वैसे ही हित भरे होते हैं जैसे संतान बसला माता के पुत्र के प्रति